बूझित न पारे के हो यद्यप है धीर यद्यप वो धीर है विचार करने वाला है फिर भी वह महाप्रभु के भाव को नहीं समझ पाता है बूझ न पारे बर्नी ते के पारे जब बूझ ही नहीं सकेगा जान ही नहीं सकेगा तो वर्णन करना तो बहुत कठिन है वर्णन करने की क्षमता तो बहुत कम लोगों में होती है इसीलिए किसी भाव को समझना यह कलाकार का रूप नहीं है किसी भाव के साथ में अपनी कल्पनाओं को जोड़ लेना यह भी कला नहीं है कला की जो परिभाषा दी गई क्रोसे नामक जो जर्मन विद्वान था उसने कला की परिभाषा दी एक्सप्रेशन इज आर्थ अभिव्यक्ति ही कला है हम सब भाव ग्रहण करते हैं हम भाव को देख करके कल्पनाओं को भी उनके साथ में जोड़ लेते हैं बिंबों को भी उनको भी उनके साथ में जोड़ लेते हैं कल्पना को भी उनके साथ में जोड़ लेते हैं परंतु अपने भाव अपने विचार और अपनी कल्पना इन तीनों को एक साथ मिलाकर के एक कंपाउंड बना करके अभिव्यक्त करना यह हरे के बस की बात नहीं केवल उसके बस की बात है जो कवि है तो जिसमें यह तीन चीज है भाव को देख लेना विचार भाव विचार और कल्पना इन तीनों का जो कंपाउंड बना कोई भाव उत्पन्न हुआ उसके साथ में समाज के साथ में कोई संदेश देना है यह विचार भी दर्शन भी उत्पन्न हुआ और दर्शन के साथ साथ कल्पनाएं जो दृश्य हैं उसको सजाने के लिए उसको अभिव्यक्त करने के लिए कल्पनाएं और बिम् विधान भी जोड़ा गया परंतु इन तीनों को साथ में लेकर के अभिव्यक्ति कर देना वो उस अभिव्यक्ति का नाम ही है, कला, ये कला एक्सप्रेशन एक अद्भुत बात है। महाप्रभु में अद्भुत विशेषता विराजमान है कि उनके मन में जो भाव आए हैं वे कहीं विचार और कल्पना के साथ में मिलकर के एक सुंदर कविता बनकर के अपने आप प्रकट हो जाते हैं प्रयासपूर्वक प्रकट नहीं किया जाता है बल्कि हृदय में जो भाव है वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो के रूप में एक अपने आप स्व उद्रेक के रूप में वह प्रकट हो जाता है और प्रकट होकर के कहीं अभिव्यक्ति कविता के रूप में परिणत हो जाता है तो उसी बिंदु को पकड़ करके श्री कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जब कोई श्री महाप्रभु के द के भाव को बूझते ना पारे समझ ही नहीं पा रहा है तो वर्णित के पारे वर्णन करने का क्या प्रयास किया जाएगा महाप्रभु का वर्णन करने के लिए अनेक अनेक इतिहासकार फिर महाप्रभु के भाव तक तो पहुंचते नहीं है और वे वर्णन करने लगते हैं करने लगते हैं कि महाप्रभु में मेडिकली ये कहीं कोई दोष होगा ये कहीं बीमारी कोई आ रही होगी कहीं उनमें मूर्छा आ जाती होगी और मूर्छा के क्या क्या लक्षण होते हैं कहीं वे मेडिकल की दृष्टि से उनका वर्णन करने लग गया तो ये उस लोगों की हंसी कर रहे हैं जो आधुनिक दृष्टि से या जो समाजवादी समालोचना की दृष्टि से श्रीमत महाप्रभु के चरित्र का लेखन करने वाले इतिहासकार हैं उनकी हंसी करते हुए कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि बूझी तो न पारे वर्णित के पारे जब उसने समझा ही नहीं है महाप्रभु के भाव को ही नहीं समझा है तो उसका वर्णन कोई क्या करेगा और वर्णन करने में वह फिर अपने मेडिकल ज्ञान को कहीं प्रयोग करने लगेगा कि उनको मूर्छा आ सकती है उनको कहीं उन्माद की कोई दशा हो सकती है ये हो सकता है ये रोग हो सकता है ये रोग हो सकता है रोगों में कहीं उलझ करके वो रह जाएगा इस भावन में आपको समझगा ही नहीं तो ऐसे लोग उनके विषय में क्या कहा जाए जब समझ ही नहीं रहे हैं तो वर्णन क्या करेंगे से बुझे वर्णे चैतन शक्ति ये दे इस भावन माद का वर्णन केवल वो ही कर सकता है जिसको श्री चैतन्य ने शक्ति प्रदान की है अपनी बुद्धि से समझने की वस्तु नहीं है यह कृपा के द्वारा समझने की वस्तु है जिसको श्री प्रभु दिखा देते हैं वो ही इसका दर्शन कर सकता है एक कृपामय मई होई सो साधन सिद्ध रहा नहीं कोई कृपा के द्वारा जितना मिला है वो ही एकमात्र प्राप्त हो सकता है जगत में साधन सिद्ध कोई रहा नहीं है कोई ये कहे मैं अपने साधन से ही जान लूंगा अपने साधन से नहीं जाना जा सकता है वह कृपा के माध्यम से ही एकमात्र जाना जा सकता है स्वरूप गोसाई और रघुनाथ दास करचाते हैं लीला प्रकाश अब रिसोर्स वर्णन कर रहे हैं कितने ये ये वैष्णवता का गुण है कोई करता नहीं है किया या है, तो पुस्तक में, छोटे छोटे में कहीं एक में कहीं एक लाइन में करके दूसरे की कृति को हड़पने का प्रयास होता है जगत की इस, इस, स्थिति आज ये है लेखों की स्थिति परंतु यहां बड़ी स्पष्टता के साथ में कह रहे हैं कि मैंने ये जो कुछ भी वर्णन श्रीमंद महाप्रभु के भावोल्लास का वर्णन करने के लिए मैं बिरहन माद का जो वर्णन करने के लिए जा रहा हूं वो बिरहन माद श्री स्वरूप गोसाई के एक कर्चा से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के उन्होंने जो चैतन्य की वंदना में जो श्लोक लिखे रूप गोस्वामी ने श्री चैतन्य स्तरों में तीन स्तरों में कुछ लीलाओं का संकेत किया कि रथ के आगे वे स्तर नृत्य कर रहे हैं गोस्वामी जी ने जो वर्णन किया उन सारे सूत्रों को लेकर के उस आधार को लेकर के मैं इस लीला का वर्णन कर रहा हूं से काले दुई रहे महाप्रभुर पारिस से श्री हरदास ठाकुर अंतर्धान हो चुके हैं श्री महाप्रभु राधाभाव में आस्वादन करना चाहते हैं इसलिए राधे का स्वरूप श्री गदाधर पंडित को अपने पास में नहीं रखा महाप्रभु में और पुरी में गदाधर पंडित को भेज दिया आपने टोटा गोपीनाथ की सेवा करने में लगा दिया बोले यहां पर तुम सेवा करो अपने पास में गंभीर में नहीं रखा और गंभीर में श्रीमंत महाप्रभु अकेले रह गए और गंभीर में भी श्री काशी पंडित उन के काशीनाथ पंडित उनके घर में श्रीमन महाप्रभु रह रहे हैं जो कहीं जिनको कुब्जा का स्वरूप माना अंतर करके भी माना उनके पास में जैसे कहीं वियोग में श्री महाप्रभु विराजमान है कुछ इस तरह से कहीं दूर उनके साथ में भी बहुत ज्यादा निकट का संबंध नहीं काशीनाथ पंडित का बहुत बड़ा घर है घर के बाहर बहुत बड़ा बगीचा है खाली पड़ा हुआ है कोई महात्मा आया संत बोले क्या करें बोले कुटिया रखी है यहां पर रह ले बोले यहां रह लो तो कोई बहुत ज्यादा अंतरंगता नहीं भाव की अंतरंगता नहीं भाव की अंतरंगता है तो उस समय केवल दो व्यक्तियों के साथ में स्वरूप दामोदर और दास तुलसी मंजिरी होकर के श्री रघुनाथ दास विराजमान हैं और श्री स्वरूप दामोदर ललता सखी होकर के विराजमान हैं तो ललता सखी और तुलसी इन दो के साथ में विराजमान होकर के उस रस का ये आस्वादन ले रहे हैं यहाँ तक कि श्री राधिका स्वरूप श्री गदाधर पंडित उनको भी अपने पास में नहीं रखा क्योंकि राधिका स्वरूप को पास में रखने पर राधिका भाव की पूरी तरह से अनुभूति नहीं की जा सकती स्वयं राधा भाव का आश्वादन करना चाहते हैं और राजका सामने होंगे तो दो राजका होने पर रस का उल्लास नहीं होगा इसलिए श्री गणराधा पंडित को भी अपने पास में रख करके टोटा गोपीनाथ जी की सेवा में रखा स्वयं अलग गंभीरा में रह रहे हैं और वहां पर कहीं ये भाव के ठाकुर कहीं दूर हैं मैं वृंदावन में हूं ये भाव धारण करते हुए वियोगनी राधिका उन्मादिन राधिका का जो स्वरूप है उसको धारण करके श्री महाप्रभु विराजमान हुए हैं से काले है दुई रहे रोहे महाप्रभु पासे उस समय केवल स्वरूप दाम्बर और रघुनाथ दास ये दो ही तुलसी मंजिरी जी और श्री ललता सखी ये दो ही इनके पास में रहती हैं। श्री विशाखा जी सारी व्यवस्था में रहती हैं अर्थात श्री अः महाप्रभु का जिनसे चर्चा हुई राय रमन विशाखा सखी वे भी आती हैं परंतु वे दूसरी व्यवस्थाओं में ही लगी रहती हैं तो श्री ललता विशाखा श्री तुलसी मंजरी इनके साथ में रह रहे हैं और श्री रघुनाथ दास ये तो श्रीमन स्वरूप दामोदर के परम प्रिय होकर के विराजमान स्वरूपे रघुनाथ कह करके कहीं निरूपण भी किया गया कि रघुनाथ दास ये रघुनाथ दास गोस्वामी ये स्वरूप गोस्वामी के अत्यंत अत्यंत निकट होकर के विराजमान है आर सब कर्चा करता रहे दूर देश और जितने भी डायरी लिखने वाले हैं विभिन्न लीलाओं का संकलन करने वाले हैं तो दूर देश में रहने वाले थे ये दो ही श्री महाप्रभु के पास में रहे सबसे आ निकट और इन्होंने महाप्रभु के जो अंतर्धान होने के पूर्व की जो दशा है उस पूर्व की दशा का विरोह माद का इन लोगों ने साक्षात दर्शन किया उस लीला का इसलिए जो कुछ भी लिखा जा रहा है उसकी रिसोर्स बता रहे हैं तो उसका स्रोत परम सत्य होकर के ही विराजमान क्षण क्षण अनुभावी एक दुनिया निकट रहने के कारण श्रीमन महाप्रभु की क्षण क्षण की जो दशा है उसका इन्होंने अनुभव किया और धन्य यदि ये लोग नहीं होते कृपा करके तो महाप्रभु के चरित्र को कौन जानता महाप्रभु तो बंद कमरे में छोटी सी कोठरी में गुफा में आप उन भावों को आस्वादन कर रहे हैं उनमार्ग में राधिका होकर के उस समय महाप्रभु की शरीर की क्या स्थिति थी उनके मन की क्या स्थिति थी उनके ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों की क्या स्थिति थी इन सब को ये प्रकट कर रही हैं और श्री महाप्रभु का जो अपना निज का भाव है वह उस वियोग की अवस्था में ही सबसे ज्यादा प्रकट होगा वियोगी होगा पहला कभी से उपजा होगा गान समट कर नैनों से चुपचाप वही होगी कविता तो जो हृदय की कविता है वह कहीं के माध्यम से जो अपूर्व जान सकते हैं कोई दूसरा नहीं जान सकता है उस समय धन्य हैं बड़े कृतज्ञ हैं इन दोनों महापुरुषों के यदि श्री स्वरूप दामोदर रघुनाथ जो निकट रहकर के महाप्रभु की उस भाव दशा का जिन्होंने दर्शन किया और उसको इन्होंने लिखा वो आज महाप्रभु के स्वरूप को प्रकट करने का एकमात्र श्रोत रहा जिसके अलावा कोई दूसरा स्रोत इतना प्रामाणिक हो नहीं सकता है क्योंकि अन्य लोग जो थे उन्होंने दूर रह, रह करके ही महाप्रभु के उस लीला का वर्णन किया श्री वृंदावन दास जी उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु के रस के प्रवाह में भी इतने डूबे रहे कि वर्णन करने तो बैठे श्री चैतन्य लीला का चैतन्य भागवत में चैतन्य मंगल या चैतन मंगल कहें चैतन्य भागवत कहें एक ही चीज है तो चैतन्य मंगल चैतन्य भागवत में उसका वर्णन करने के लिए बैठे परंतु श्री नित्यानंद आवेश इतना रहा कि महाप्रभु की लीला उलट पुल, पुलट हो गई कुछ कही कुछ नहीं कही आगे पीछे हो गई उन लीलाओं में श्री महाप्रभु की बाल लीला का तो खूब सुंदर वर्णन किया बात की लीलाएं श्री नित्यानंद प्रभु के चरित्र के वर्णन के साथ में वर्णन करने में नित्यानंद आवेश हो गया कि उन लीलाओं का विवरण नहीं कर सके और एक तरह से चैतन्य भागवत व ग्रंथ अपूर्ण रह गया उसमें अंतर लीलाओं का कुछ वर्णन किया परंत पूरी तरह से महाप्रभु की अंत लीला उसका वर्णन नहीं कर सके कविराज गोस्वामी ने उन लीलाओं का श्री सब विशेष रूप से रूप सनातन रघुनाथ ये, ये स्वरूप दामो रघुनाथ और महाप्रभु के निकट के जो जिन्होंने दर्शन किए श्री रूप गोस्वामी आदि उन्होंने जो चरित्र लिखे उनके आधार पर उनकी डायरी के आधार पर कर्चा मानी डायरी जहां पर कोई संक्षिप्त वस्तु को संकेत में लिखा जाए और ये तो कवि हैं इन्होंने डायरी भी कई जगह श्री स्वरूप दामोदर की जो डायरी है वो पद्य में है पोइट्री में लिखी गई है डायरी सामान्यतः गद्य में ग्रो प्रोज में लिखी जाती है पंत पोइट्री में कई जगह लिखी और क्या पोइट्री है उसमें भी बाव्य विराजमान है तो अन्य जो कर्चा करता थे वे तो दूर रहे परंतु स्वरूप दामोदर और रघुनाथ ये बिल्कुल पास में रहे और क्षण क्षण में जो अनुभव किया बिल्कुल एक एक क्षण की जो बात है उसको इन्होंने गंभीरता से बारीकी से देखा और उसको कहीं प्रस्तुत किया तो संक्षेप में बाहुल्य करे कर्चा ग्रंथंत कहीं संक्षेप में और कुछ लीलाओं को बाहुल्य के साथ में भी इन्होंने लिखा कुछ को तो बाहुल्य के साथ में लिखे और कुछ को केवल नोट्स रूप में उन्होंने लिख लिया है स्वरूप सूत्र कर्ता रघुनाथ वृत्तिकार ये समझ लो कि सूत्र कर्ता तो हैं श्री स्वरूप गोस्वामी और वृत्तिकर्ता है उसकी व्याख्या करने वाले हैं वे हैं श्री रघुनाथ गोस्वामी ंगनादास तो और शोक इन दोनों ने उस लीला का वर्णन किया तार बाहुल्य वर्णी पाजी टीका व्यवहार अब कहीं सूत्र हो गया सूत्र के बाद में सूत्र के कथन अंशों को प्रस्तुत किया जाता है वृत्ति में वृत्ति जो है उसका ही विस्तार फिर कहीं पंज का में होता है टीका में होता है तो सूत्र वृत्ति पंज टीका व्याख्या की व्याख्या की व्याख्या की व्याख्या है तो यहां पर ये समझ लीजिए हम तो उन्हीं की टीका कर रहे हैं उन्होंने जो लिखा है उसी की टीका आगे कर रहे हैं तार बाहुल्य वर्णी उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए पागे टीका इनका व्यवहार हो रहा है ताते विश्वास कौरे सुन भावे वर्णन इसलिए विश्वास करके अरे श्रोताओं महाप्रभु के उस भावो दशा का जो हम वर्णन कर रहे हैं उसको विश्वास करके लिखना यह मत समझना कि हमने अपनी कल्पना से या अपने चरित्र नायक की महिमा का गायन करने में अहम पूर्व महापूर्व का की वृत्ति से युक्त होकर के हम पहले हम पहले आजकल बहुत चल आई है अहम पूर्व हम पूर्व मैं पहले मैं भा मैं भरा तो इस अपने चरित्र नायक की महिमा के गायन की इस अहम अहमिका में मैंने वर्णन नहीं किए हैं मैंने विश्वास पूर्वक प्रामाणिक रूप में जो उन जिन लोगों ने आंखों से देखा उनके हिसाब से इस लीला का वर्णन किया है भावे ते ज्ञान पाए वे प्रेम धन यदि भाव को रखोगे श्रीमद महाप्रभु के चरित्र में तो ज्ञान की प्राप्ति होगी और प्रेम रूपी धन की प्राप्ति होगी अन्यथा श्री हरि की कथा उनमें न ज्ञानम न च वैराग्यम प्राय श्रेयो भविदित वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन त्यास वैराग्यम ज्ञानम ची हरितुकम तो श्री वासुदेव में जो भक्ति योग है उसके द्वारा जो ज्ञान प्रदान किया गया वही ज्ञान और वैराग्य इन दोनों को प्रकट करता है जो भाव है वही प्रकट करता है तो यहां पर भाव को धारण करने पर ज्ञान की प्राप्ति होगी और प्रेम धन को प्राप्त करोगे अब इसको बता रहे हैं कि महाप्रभु की उस समय दशा कैसी थी गंभीराम में विराह भाव कैसा था इसको बता रहे हैं कि श्री कृष्ण मथुरा गेले गोपी ये दशा ना कृष्ण विच्छेद प्रभु से दशा उपजे श्री कृष्ण मथुरा गए माथुर प्रवास में गोपियों की जो दशा ब्रिज में हुई श्री गंभीरा में महाप्रभु की कृष्ण विच्छेद में वैसी ही दशा उत्पन्न होने लगी श्री जगन्नाथपुर में वही दशा हुई जो बोगनी उन्मादिनी श्री राधिका की ब्रिज में दशा थी वही उन्मादनी दशा श्री गंभीर में श्रीमन महाप्रभु के उत्पन्न होने लगे अब कोई बिरा में अत्यंत जल रहा है अग्नि एकदम होली तेज जल रही है और फायर ब्रिगेड का एक नियम है कि उसमें पानी नहीं डाला जाएगा पानी डालने से अग्नि और ज्यादा बढ़ती एक बार तेज जलती हुई अग्नि में यदि पानी डाला जाएगा तो उसका ताप और ज्यादा बढ़ेगा इसलिए ईंधन को दूर करो ऑक्सीजन को बंद करो या ज्वलनशील जो पदार्थ है उस ज्वलनशील पदार्थ को ढांको ये तीन नियम अग्नि को बुझाने में एस्टिंग्लिश करने में ये तीन नियम प्रयोग किए जाते हैं अग्नि लग रही हो तो जो जल्द पदार्थ उसको छोड़ो पहले जो बचा हुआ पदार्थ है उसको दूर करो ईंधन को दूर करो दूसरी बात किसी तरह से ऑक्सीजन को जो अग्नि को बढ़ा रही है उस हवा को रोको कंबल डालकर के कोई दूसरी चीज डाल करके उसको रोका जाए ऑक्सीजन को रोका जाए और तीसरी चीज कि जो पदार्थ जल रहा है उस जलते हुए पदार्थ को किसी तरह से हम कहीं उसके ताप को कम करने का प्रयास करें उसकी जो हीट है टेंपरेचर उस टेंपरेचर को किसी तरह से कम करने का प्रयास किया जाए ये तीन अग्निशमन के मूल आधार होकर के विराजमान है तो उद्धव जैसे ही आए जैसे कोई जलती हुई अग्नि में पानी का छींटा दे तो अग्नि और ज्यादा उठती है ज्यादा तपती है ऐसे ही उद्धव के आने पर श्री राधायणी के हृदय में वियोग और ज्यादा बढ़ गया तो एक बार तो प्रिय का दर्शन करते हुए जो अभी तक सोया हुआ था वो सोया हुआ बिरा एकदम बढ़ गया है तो उद्धव दर्श ने ये राधा बिलाप क्रम में क्रम में हिल प्रभु से उन्माद विलाप वे ही सारे के सारे श्री प्रभु के उन्माद विलाप बन करके विराजमान हुए राधकार भावे प्रभु सदा अभिमान बाबा इस समय महाप्रभु के जितने भी वचन हैं है वचनों को राधिका का के वचन समझना चाहिए वोग में महाप्रभु का जो प्रलाप है वो सब राधिका का प्रलाप है क्या बात है गजब मैंने इस ग्रंथ को कैसे पढ़ा जाए इन अध्यायों को कैसे पढ़ा जाए इसके लिए एक दिशा दे रहे हैं चश्मा दे रहे हैं दृष्टि दे रहे हैं कि भाई इस चश्मे से पढ़ोगे तो इसका स्वाद समझ में आए कि जैसे उद्धव आए हैं और उस समय श्री राधिका की सारी स्मृति गुण कथन उद्वेग प्रमाद उन्माद संयक उदूणा मरण जो दस दशाएं हैं दश दशाएं जैसे एक साथ उठ खड़ी हुई इसी प्रकार श्री महाप्रभु की भी उस समय विरह दशा और ज्यादा बढ़ गई तो उद्धव दश ने ये राधा विलाप क्रम क्रम हिल प्रभु से उन्माद उन्मादाप क्रम क्रम में होकर के श्री प्रभु में वे ही उन्माद उन्मादलाप होकर के प्रकट हो गई है राधकार भावे प्रभु सदा अभिमान महाप्रभु का सदा अभिमान राधिका भाव में है से भावे आपना के हय राधा ज्ञान महाप्रभु अपने आप को श्री राधिका करके ही जानते हैं ऐसे कि है दिव्यो में ऐसा हो रहा है इसमें क्या विस्मय की बात है दिव्योन्मार्ग के ये जो लक्षण हैं ये महाप्रभु में हो रहे हैं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं क्योंकि श्री राधिका के अधरूण भाव में दिव्योन्माद और प्रलाप उत्पन्न होता है जहां भाव है। वहां पर ऐसा उन्माद और प्रलाप हो रहा है और उस समय कहीं जो धुमाित सात्विक भाव नहीं है उस समय कहीं ज्वल सात्विक भाव नहीं है बल्कि उस समय प्रज्वलित सुदीप्त सात्विक भाव श्रीमंद महाप्रभु के श्री अंग में प्रकट हो रहे हैं। एक है घास की आग है सूखी घास और उसमें नीचे आग लग रही है ऊपर से नहीं दिख रही ऊपर से थोड़ा धुआं धुआं धुआं उठ रहा है धुआं तो खूब उठ रहा है उसको कहते हैं धुआत जहां पर एक आग लॉबली उठती हुई दिखे उसको कहेंगे जलित और सुदीप्त उसे कहेंगे जहा पूरी तरह से धक धक् करके अग्नि जल रही हो उसका नाम है सुदीप तो श्रीमद महाप्रभु में भाव भाव प्रकट हो रहा है और भाव में जितने भी भाव वे अत्यंत, अत्यंत निकट आकर के प्रकट होते हुए चले जा रहे हैं अब उस वर्णन का उसका वर्णन यहां पर करेंगे दिव्योन्माद की जो परिभाषा है वो दिव्योन्माद की परिभाषा और उसका महाप्रभु के श्री अंग में कैसे वो दिव्योन्माद प्रकट हुआ उसका आगे क्रमशः वर्णन करेंगे गौर गोविंद गो जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री आ हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय मितताय गौर हरी जय जय श्राधे श्याम